दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी फैलियर के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी फैलियर से नई शुरुआत करते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता सोच का होता है। कैरल ड्वेक कहती हैं हर इंसान के अंदर दो दिमाग रहते हैं एक फिक्स्ड और एक ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही सोचो अगर तुम अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी के हर फ़ील्ड में जीत सकते हो स्पोर्ट्स, स्टडीज़, बिज़नेस, रिलेशनशिप सब में। ये किताब सिखाती है कि कैसे तुम अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़कर अपना दिमाग एक लर्निंग मशीन बना सकते हो। कैसे फीलियर को इं The view you adopt for yourself profoundly affects the way you lead your life. यानी तुम अपने बारे में जो सोचते हो, वही decide करता है कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं ये journey, जहाँ हम अपने दिमाग के अंदर के पुराने मैं नहीं कर सकता को तोड़कर मैं सीख लूँगा मैं बदल देंगे। ये है mindset, the new psychology of success.